महाभारत शांति पर्व अष्टाविशत्यधिक द्विशतमोध्याय दैत्यों को त्याग कर इंद्र के पास लक्ष्मी देवी का आना तथा किन सद्गुणों के होने पर लक्ष्मी आती है और किन दुर्गुणों के होने पर वे त्याग कर चली जाती हैं इस बात को विस्तार पूर्वक बताना युद्धिच पूर्व रूपी भविष्य युधिष्ठिर ने पूछा राजन पितामह जिस पुरुष का उत्थान या पतन होने वाला होता है उसके पूर्व लक्षण कैसे होते हैं यह मुझे बताइए मन एवं मनुष्य पूर्व रूपति भविष्य भद्रम ते तथा न विष्णुजी ने कहा युधि ठिर तुम्हारा कल्याण हो जिस मनुष्य का उत्थान या पतन होने को होता है उसका मन ही उसके पूर्व लक्षणों को प्रकट कर देता है अत्रप्युदातीमतिहास पुरातन श्रिया संवाद तम निबोध इस विषय में लक्ष्मी के साथ जो इंद्र का संवाद हुआ था, उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। तुम ध्यान देकर उसे सुनो। उसका सामान्य ब्रह्म लोक निवास भी ब्रह्म दिप्त शांत पापा महातार्लोक सुनारद एक समय की बात है महातपस्वी एवं पापरहित नारद जी अपनी इच्छा के अनुसार तीनों लोकों में वितरण करते थे वे अपनी बड़े भारी तपस्या के प्रभाव से ऊंचे और नीचे दोनों प्रकार के लोकों को देख सकते थे तथा ब्रह्मलोक निवासी ऋषियों के समान होकर ब्रह्मा जी की ही भांति अमित दीप्ति और ओस से प्रकाशित हो रहे थे प्रातः कदाचिन पृथ्व सलिल धुअद्वार भवाम गंगा जगा एक दिन वे प्रातः काल उठकर पवित्र जल में स्नान करने की इच्छा से ध्रुवद्वार से प्रवाहित हुई गंगा जी के तट पर गए और उसके भीतर उतरे सहस्रय सम्बरम वज्रे सांबर वज्रे संबर सिदुष्टाजाम तीरम अभ्याजाम इसी समय सम्बरासुर और पाक नामक दैत्य का वध करने वाले वज्रधारी सहस्रलोचन इंद्र भी देवर्षियों द्वारा सेवित गंगाजी के उसी तट पर आए तावा प्लुत यताजप्यौ सत नद्यान आसाद्यूक्ष्मन वालुकण्यकर्माख्याता ते वर्थी कथिता कथा चक्र तो स्त तो तथा से नौ महर्षि एक कथित तथा फिर उन दोनों ने गंगा जी में गोते लगाकर मन को एकाग्र करके संक्षेप से गायत्री जप का कार्य पूर्ण किया इसके बाद सूक्ष्म सुवर्णमयी बालुका से भरे हुए सुंदर गंगा तट पर आकर वे दोनों बैठ गए और पुण्यात्मा पुरुषों देवर्षियों तथा तो महर्षियों के मुख से सुनी हुई कथाएँ कहने सुनने लगे पूर्ववृत्त व्यपेता रे कथियंतौ समात अथ भास्कर मुद्यक पूर्ण मंडल मालौक्यता उपतु दोनों एकाग्र होकर प्राचीन वृत्तांतों की चर्चा कर ही रहे थे कि किरण जाल से मंडित भगवान भास्कर का उदय हुआ सूर्यदेव का संपूर्ण मंडल देख उन दोनों ने खड़े होकर उनका उपस्थान किया अभी तस्तुदय आकाशेम्रय समी उदित होते हुए सूर्य के पास ही आकाश में उन्हें द्वितीय सूर्य के समान एक दिव्य ज्योति दिखाई दी जो प्रज्वलित शिखा के समान प्रकाशित हो रही थी भारत व ज्योति क्रमशः उन दोनों के समीप आती दिखाई दी तक भाती त्रैलोक्यम अवभाषयत वह प्रभापुंज भगवान विष्णु का एक विमान था जो अपने दिव्य प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित करता हुआ अनुपम जान पड़ता था सूर्य और गरुण जिस आकाश मार्ग से चलते हैं उसी पर वह भी चल रहा था अफसरो मन सुमत्ख्या बृहद भानोरीवार्च नक्षत्रकलभरण तौक्ति कमस्त्र श्रिय दृश तो पद्म पद्माम् साक्षात् स्थित उस विमान में उस दिनों उन दोनों ने कमल दल पर विराजमान साक्षात लक्ष्मी देवी को देखा जो पद्मा के नाम से प्रसिद्ध है उन्हें बहुत सी परम शोभ शोभामयी सुंदरी अपसराएं आगे किए खड़ी थी लक्ष्मी देवी की आकृति विशाल थी वे अंशमाली सूर्य के समान तेजस्विनी थी और प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान जाज्जल्यमान हो रही थी उनके आभूषण नक्षत्रों के समान चमक रहे थे मोती जैसे रत्नों के हार उनके कंठ देश की शोभा बढ़ा रहा था अंगनाना त्रिलोके अंगनाओं में परम उत्तम लक्ष्मी देवी उस विमान के अग्रभाग से उतरकर त्रिभुवनपति इंद्र और देवर्षि नारद के पास आई नारदानुगत साक्षा मगवान्ता मुगतमतृता पुटो देवी निवेद्यात्मात्म चेचापूजा तरह से सर्वेन्दराज श्रि राजवाक्यम चेदम उवाच आगे आगे नारद जी और उनके पीछे साक्षात इंद्रदेव हाथ जोड़े हुए देवी की ओर बढ़े उन्होंने स्वयं ही देवी को आत्मसमर्पण करके उनकी अनुपम पूजा की राजन तत्पश्चात सर्वज्ञ देवराज ने लक्ष्मी देवी से इस प्रकार कहा चक्रुवाच का चारुहासने ते शुभ्रु गंतव्य शुभे इंद्र बोले चारुहासने तुम कौन हो और किस कार्य से यहाँ आई हो सुंदर भाव वाली देवी तुम्हारा शुभागमन कहाँ से हुआ है और सुभे तुम्हें जाना कहाँ है श्री उवाच पुण्य सुत्रोकेशर जंगमा मम आत्मा यत परमात्म लक्ष्मी ने कहा इंद्र तीनों पुण्य लोकों के समस्त चराचर प्राणी मुझे प्राप्त करने की इच्छा से परम उत्साह पूर्वक प्रयत्न करते रहते हैं साहम वै पंकजाता सूर्य रत्मि विबोधि हो त्यर्थम सर्वभूतारि पदमा श्री पद्मिनी मैं समस्त प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए सूर्य की किरणों के ताप से खिले हुए कमल में प्रकट हुई हूँ मेरा नाम पद्मा श्री और पद्म मालिनी है अहम लक्ष्मी रहम भूति श्रेष्ठा हम अहम श्रद्धा च मेधा च ची सन्नतिर्वीजित स्ति अहम धृतिरह सिद्धि अहम ईविंग च चहं स्वाहा सुधा चुति स्मृति मरुसूदन मैं ही लक्ष्मी मैं ही भूति और मैं ही श्री श्रीहूँ मैं श्रद्धा मेधा सन्नति विजेति स्थिति धृति सिद्धि कांति समृद्धि स्वाहा स्वधा संस्तुति नियति और स्मृति हूं विजय सेनाग्रेशु ध्वजेशु निवासी निवासे विशेषु पुरेशु युद्ध में विजय पाने वाले राजाओं की सेनाओं के अग्रभाग में फहराने वाले ध्वजाओं पर और स्वभाव से ही धर्माचरण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के निवास स्थान में उनके राज्य और नगरों में भी मैं सदा निवास करती हूँ जितका स्ने संग्राम निवसा में मनुष्य सदैव बलसूदन बलसूदन संग्राम से पीछे न हटने वाले तथा विजय से सुशोभित होने वाले सूरवीर नरेश के शरीर में भी मैं सदा ही मौजूद रहती हूँ धर्म नृत्य महाबुद्ध ब्रह्मंडी सत्यवादरी प्रसृदानीले सद निवसा नित्य धर्माचरण करने वाले परम बुद्धिमान ब्राह्मण भक्त सत्यवादी विनय तथा दानशील पुरुष में भी मैं सदा ही निवास करती हूँ असुरेश वसम पूर्व सत्य धर्म निबंधना विपरीता सुतान बुद्धवाम तय सत्य और धर्म से बंधकर पहले मैं असुरों के यहाँ रहती थी अब उन्हें धर्म के विपरीत देखकर मैंने तुम्हारे यहाँ रहना पसंद किया है शक्रवाच कथम सुन दृष्टवाच के इंद्र ने कहा सुमुखी दैत्यों का आचरण पहले कैसा था जिससे तुम उनके पास रहती थी और अब क्या देखा है जो उन दैत्यों और दानुओं को छोड़कर यहाँ चली आई हो श्रीआवाच स्वधर्म अनुतिष्ठसु चलित स्वर्गम आर्गाषु सत्वेश लक्ष्मी ने कहा इंद्र जो अपने धर्म का पालन करते धैर्य से कभी विचलित नहीं होते और स्वर्ग प्राप्ति के साधनों में सानंद लगे रहते हैं उन प्राणियों के भीतर मैं सदा निवास करते हूं दानाध्ययन यज्ञ पितृदव पूजनम गुरुणाम अतिथीना चा सत्यम अवर्तते ही पहले दैत्य लोग दान अध्ययन और यज्ञ याग में संलग्न रहते थे देवता गुरु पितर और अतिथियों की पूजा करते थे उनके यहाँ सत्य का भी पालन होता था शोसम स्पृष्ट गृह जित स्त्री का हु वे अपना घर द्वार झाड़ बुहार कर साफ रखते थे अपनी स्त्री के मन को प्यार से जीत लेते थे प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे वे गुरु से से भी जितेंद्रिय ब्राह्मण भक्त तथा सत्यवादी थे श्रद्धान क्रोधा दान शीला मृतपुत्रा मृतात्मा भृत महात्मा भृत भृता महत्या भृत दाराजनिवह उनमें श्रद्धा थी वे क्रोध को जीत चुके थे वे दानी थे दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि नहीं रखते थे और इर्ष्या रहित थे वे स्त्री पुत्र और मंत्री आदि का भरण पोषण करते थे अमर से नोन्यम स्पृहते कदाचन नाप्य धीरा परम परतमृद्धि अमर सुवश कभी एक दूसरे के प्रति लाग डाट नहीं रखते थे सभी धीर स्वभाव के थे दूसरों के समृद्धियों से उनके मन में कभी संताप नहीं होता था दातार संग्रहीतार आर्या करुणे दिन महाप्रसाद दृणभक्ता जितेन्द्रिया वे दान देते कर आदि के द्वारा धन संग्रह करते तथा तो आर्यजनों के आचार विचार से रहते थे वे दया करना जानते थे वे दूसरों पर महान अनुग्रह करने वाले थे वे सभी सरल स्वभाव के और दृढ़तापूर्वक भक्ति रखने वाले थे उन सब ने अपने इंद्रियों पर विजय पाई थी संतुष्ट भृत्य सचिवा कृतज्ञा प्रियवादि यथारह मानार्थ वे अपने वृत्यों और मंत्रियों को संतुष्ट रखते थे कृतज्ञ और मधुरभाषी थे सबको समुचित रूप से सम्मान करते सबको धन देते लज्जा का सेवन करते और व्रत एवं नियमों का पालन करते थे नित्य पर्व से स्वलिप्ता स्वलंकृता उपवास तपशीला प्रतीता ब्रह्मवाधि तथा ही पर्वों पर विशेष स्नान करते अपने अंगों में चंदन लगाते और सुंदर अलंकार धारण करते थे स्वभाव से ही उपवास और तप में लगे रहते थे सबके विश्वास पात्र थे और वेदों का स्वाध्याय किया करते थे सूर्यो नयनाजयन दैत्य कभी प्रातः काल सोए नहीं रहते थे उनके सोते समय सूर्य नहीं उगते थे अर्थात वे सूर्योदय से पहले ही जाग उठते थे वे रात में कभी दही और सत्तू नहीं खाते थे कल्यम घृत प्रवादि मंगल्या ब्राह्मणाश्चाप्यपूजयन ये मन और इंद्रियों को संयम में रखते सवेरे उठकर घी का दर्शन करते वेदों का पाठ करते अन्य मांगलिक वस्तुओं को देखते और ब्राह्मणों की पूजा करते थे सदा ही बदताम धर्मम सदा चा प्रतिगृणता अर्धम च चा राताम दिवा चास्वताम तथा सदा धर्म ही के ही चर्चा में लगे रहते और प्रतिग्रह से दूर रहते थे रात के आधे भाग में ही सोते थे और दिन में नहीं सोते थे कृपणानाथ वृद्धा दुर्बला दुर्योषिता दया चमविभाग नित्यमेवान्न मोदता कृपण अनाथ बृद्ध दुर्बल रोगी और स्त्रियों पर दया करते तथा उनके लिए अन्न और वस्त्र बाँटते थे इस कार्य का वे सदा अनुमोदन किया करते थे त्रस्त व्यष्ट उद्विघ्न भयाद व्याधिम हित व्यसना च त्रस्त विषादग्रस्त उद्विघ्न भयभीत व्याधिग्रस्त दुर्बल और पीड़ित को तथा जिसका सर्वस्व लूट गया हो उस मनुष्य को वे सदा ढाढ़ाया करते थे धर्म पे वावर्तन नी पर अनुकूलाश कार्य गुरुवृद्धोपसेवितः वे सद धर्म का ही आचरण करते थे एक दूसरे की हिंसा नहीं करते थे सब कार्यों में परस्पर अनुकूल रहते और गुरजनों तथा बड़े बूढ़ों की सेवा में दत्त चित्त थे पितृन्देवातिथिश्च यथावंतेभ्य पूजय अवशेषाण चास्नते नि सत्य तपोधिता पितृ देवताओं और अतिथियों की विधिवत पूजा करते थे तथा उन्हें अर्पण करने के पश्चात बचे हुए अन्न को ही प्रसाद रूप में पाते थे वे सभी सत्यवादी और तपस्वी थे नई के स्नति सुसंपन्नम न गि पर स्त्रियम सर्वभूते स्वरत यथात्मनिदयाम प्रति वे अकेले बढ़िया भोजन नहीं करते थे पहले दूसरों को देकर पीछे अपने उपभोग मिलाते थे पराई स्त्री से कभी संसर्ग नहीं रखते थे सब प्राणियों को अपने ही समान समझकर उन पर दया रखते थे नैवाका से नशुस इंद्रिय विसर्गम ते रोचयं कदाचन वे आकाश में पशुओं में विपरीत योनिमे तथा पर्व के अवसरों पर वीर्य करना कदापि अच्छा नहीं मानते थे नि्यम तथा तथा लाख आर्जव चयनित उत्सोत्थानकार परम सौृद क्षमा सत्यम दानम तपोच कारुण्यं वागनेशुरा मित्रे सूचान भिद्रोह सर्व ते स्वभवद्रभ प्रभु नित्य दान चतुरता सरलता उत्साह अहंकार शून्यता परम सौहार्द क्षमा सत्य दान तप शौच करुणा कोमल वचन मित्रों से द्रोह न करने का भाव ये सभी सद्गुण उनमें सदा मौजूद रहते थे निद्रा तंद्रीर संप्रीति असूयाथानवेक्षिता अरतेचादशाप्यसन्नता निद्रा तंद्रा अर्थ आलस्य असन्नता दोषदृष्टि अविवेक अप्रीति विषाद और कामना आदि दोष उनके भीतर प्रवेश नहीं कर पाते थे साहमे गुणेश दानवे संपुरा प्रजा सर्गा मुदा नैक युग विपर्य इस प्रकार उत्तम गुणों वाले दानवों के पास सृष्टि काल से लेकर अब तक मैं अनेक युगों से रहती आई हूं, तथा काल विसर्याथे तेषाम गुण विपर्यात अपम निर्गतम धर्मम काम क्रोध अवसात्मना किंतु समय के उलट फेर से उनके गुणों में विपरीतता आ गई मैंने देखा दैत्यों में धर्म नहीं रह गया है वे काम और क्रोध के वसीभूत हो गए हैं सभा सता न वृद्धा सता कथयता प्राह प्रा सन्न्य सूयच्चागुण वरा जब बड़े बूढ़े लोग उस सभा में बैठकर कोई बात करते हैं तब गुणहीन दैत्य उनमें दोष निकालते हुए उन सब वृद्ध पुरुषों की हंसी उड़ाया करते हैं युवान समहसीना वृद्धान पिघान सतह नाभ्युत्थान यथा यथापूर्वम अपजयन ऊँचे आसनों पर बैठे हुए जो युवक दैत्य बड़े बूढ़ों के आ जाने पर भी पहले की भांति न तो उठकर खड़े होते हैं और न प्रणाम करके ही उनका आदर सत्कार करते हैं प्रभुते पितरे पुत्र प्रभुअमित्रृत्यम प्राप्य ख्यापय न पत्र बाप के रहते ही बेटा मालिक बन बैठता है वे शत्रुओं के सेवक बनकर अपने उस कर्म को निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के सामने कहते हैं तथा धर्मपे तेन कर्मण गर् महत प्राप्त तेषा तत्रिया धर्म के विपरीत निंदित कर्म द्वारा जिन्हें महान धन प्राप्त हो गया है उनके उसी प्रकार धनों पार्जन करने की अभिलाषा बढ़ गई है उच्चाभ्य बदन दात्री चित्र पुत्रा पृत्य चरण नार्य चरण पति दैत्य रात में जोर जोर से हल्ला मचाते हैं और उनके यहाँ अग्निहोत्र की आग मंद गति से जलने लगी है पुत्रों ने पिताओं पर और स्त्रियों ने पतियों पर अत्याचार आरंभ कर दिया है मातरम पितरम वृद्धम आचार्यम अतिथि गुरु गुरुत्वान्नाभ्यनंदन तुम्ना पालयन दैत्य और दानन दानों गुरुत्व होते हुए भी माता पिता वृद्ध पुरुष आचार्य अतिथि और गुरुजनों का अभिनंदन नहीं करते हैं संतानों के लालन पालन पर भी ध्यान नहीं देते हैं भिक्षा बलिमद्वाच स्वयं भुज्यते अनिष्ट से विभदा था पितृदेवातिथिन गुरु देवताओं पितरों गुरुजनों तथा अतिथियों का यजन पूजन और उन्हें अन्न दान किए बिना भिक्षा दान और बलि व सुधैव कर्म का संपादन किए बिना ही दैत्य लोग स्वयं भोजन कर लेते हैं न शौच मनुध्यंत तेजा सुदजनाथा मनसा कर्मणा वाचा भक्मा दैत्य तथा उनके रसोई मन वाणी और क्रिया द्वारा शौचाचार का पालन नहीं करते हैं उनका भोजन बिना ढके ही छोड़ दिया जाता है वे का भोजनम। उनके घरों में अनाज के दाने बिखरे रहते हैं और उन्हें कौवे तथा चूहे खाते हैं वे दूध को बिना ढके छोड़ देते हैं और घी को झूठे हाथ से छू देते हैं कुदालम सर्वम दैत्यों के गृहस्वामिनियां घर में इधर उधर बिखरे हुए कुदाल दराती या हसुआ पिटारी कासे के बर्तन तथा अन्य सब द्रव्यों और सामान सामानों की देखभाल नहीं करती है प्राकारागार विध्वंसान स्म ते प्रतिकुते नाद्रीय पसंद बध्वाजसेस नोदक उनके गाँव और नगरों की चार दीवारी तथा घर गिर जाते हैं परंतु वे उसकी मरम्मत नहीं कराते हैं दैत्य लोग पशुओं को घर में बांध देते हैं किंतु चारा और पानी देकर उनकी सेवा नहीं करते हैं बालान प्रेक्षमाणान संभक्षम भक्षम तथा भृत्य सर्वम सर्वम च चाहम छोटे बच्चे आशा लगाए देखते रहते हैं और दानों लोग खाने की चीजें स्वयं खा लेते हैं सेवकों तथा अन्य सब कुटुंबनों को भूखे छोड़कर अपने खा लेते हैं पायसम कुशरम मांसम अपूपाही चन्नात्मनोथ मांसान भक्ष खीर खिचड़ी मांस पुआ और पूरी आदि भोजन वे सिर्फ अपने खाने के लिए बनवाते हैं तथा तो वे व्यर्थ मांस खाया करते हैं उस सूर्य सावे चा प्रगे निषाह अवरतन कलहा दिवरात्रम गृहे गृह अब वे सूर्योदय होने तक सोने लगे हैं प्रातः काल को भी रात ही समझते हैं उनके घर घर में दिन रात कलह मचा रहता है अनार्शार्यमासी परसन्न आश्रमस्थान आश्रम स्थान परस्पर दानों के जहाँ अनार्य वहाँ बैठे हुए आर्य पुरुष की सेवा में उपस्थित नहीं होते हैं अधर्म परायण दैत्य आश्रमवासी महात्माओं से तथा आपस में भी द्वेष रखते हैं शंकराचाभ्युवर्तन न चौचम अवर्तत ये च वेद विदोप्र विस्पष्ट अन्य निरंतर विशेषास्ते बहुमान अब उनके यहाँ वर्णशंकर संताने होने लगी है किसी में पवित्रता नहीं रह गई है जो वेदों के विद्वान ब्राह्मण हैं और जो स्पष्ट ही वेद की एक ऋचा भी नहीं जानते हैं उन दोनों में वे दैत्य लोग कोई अंतर या विशेषता नहीं समझते हैं और न उनका मान या अपमान करने में ही कोई अंतर रखते हैं हारभरण अवेक्षित असे वहां की दासियां सुंदर हार एवं अन्य आभूषण पहनकर मनोहर वेश धारण करती और दुराचारिणी स्त्रियों की भांति चलती फिरती खड़ी होती और कटाक्ष करती हैं साथ ही वे उस कुकृत्य को अपनाती हैं जिसका आचरण दुराचारी जन करते हैं स्त्रिय पुरुष वेश धारण क्रीडारति बिहार अवापन वन क्रीड़ति और विहार के अवसरों पर वहां की स्त्रियां पुरुष वेश धारण करके और पुरुष स्त्रियों का वेश बनाकर एक दूसरे से मिलते और बड़े आनंद का अनुभव करते हैं प्रभुअ्य पुरा दास नरे प्रतिपादिताभ्यवर्त नास्तिक संभवेश कितने ही दान पूर्वकाल में अपने पूर्वजों द्वारा सुयोग्य ब्राह्मणों को दान के रूप में दी हुई जागी नास्तिकता के कारण उनके पास रहने नहीं देते हैं यद्यपि वे अन्य संभव उपायों से जीवन निर्वाह कर सकते हैं तथापि उस दे दान को छीन लेते हैं मित्रेणभ्यथित मित्रमसहते क्वच बालकोट्याग्रत्रेण साघ्न तदसू कहीं धन के विषय में संशय उपस्थित होने पर अर्थात यह धन न्यायतः मेरा है या दूसरे का यह प्रश्न खड़ा होने पर यदि उस धन का अधिकारी व्यक्ति अपने किसी मित्र से प्रार्थना करता है कि वह पंचायत द्वारा उस मामले को निपटा दे तो वह मित्र अपने बाल की नोक के बराबर स्वार्थ के लिए भी उसकी उस संपत्ति को चौपट कर देता है परस्वादानुच ओम विपण व्यवहारितावर्षेशापी तपोधनाह दानुओं के यहाँ जो व्यापारी हैं वे सदा दूसरों का धन ठग लेने का ही विचार रखते हैं तथा ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों में शूद्र भी मिलकर तपोधन बैठ बैठे हैं अधीयत व्रता के चिन्ह वृथाव अथा पर कुछ लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए बिना ही वेदों का स्वाध्याय करते हैं कुछ लोग व्यर्थ अवैधिक व्रत का आचरण करते हैं अश्रो श्रो शो गुरो शिष्य कश्चित शिष्य सखो गुरु शिष्य गुरु की सेवा करना नहीं चाहता कोई कोई गुरु भी ऐसा है जो शिष्यों को दोस्त बनाकर रखता है पिता चनित्रे चातो वृत्तो स्वभाविपे वृद्धौ प्रार्थयत सुतान जब पिता और माता उसो शून्य की भांति थक जाते हैं तब घर में उनकी कोई प्रभुता नहीं रह जाती वे दोनों बूढ़े दंपति बेटों से अन्न की भीख मांगते हैं तत्र वेद प्राग्याभिर्य सागरोपम सागरोपमा सकता मूर्खा श्राद्धान्य भुंजत वहां जो वेदवेदता ज्ञानी तथा गंभीरता में समुद्र के समान पुरुष हैं वे तो खेती आदि कार्यों में संलग्न हो गए हैं और मूर्ख लोग श्राद्धा खाते फिरते हैं प्रातः प्रातः सुप्रश्न कल्पना प्रेषण प्रेषण क्रिया शिष्यान्न प्रहितास्तेषा अकुर्व गुरय गुरु लोग प्रतिदिन प्रातः काल जाकर शिष्यों से पूछते हैं कि आपकी रात सुख से बीती है न इसके सिवा वे उन शिष्यों के वस्त्र आदि ठीक से पहनाते और उनकी वेशभूषा सवारते हैं तथा उनकी ओर से कोई प्रेरणा न होने पर भी स्वयं ही उनके संदेशवाहक दूत आदि का कार्य करते हैं श्व्रु स्वूरग्रे वधु प्रे न सात अन्ना सा भर्तारम समाहू या भी सास ससुर के सामने ही बहू सेवकों पर शासन करने लगी है वह पति को भी आदेश देती है और सबके सामने पति को बुलाकर उससे बात करती है प्रयत्न नापिचार चितम पुत्र वही पिताच्चा पी सन्द्र दुखवा समावसत पिता विशेष प्रयत्न पूर्वक पुत्र का मन रखते हैं वे उनके क्रोध से डरकर सारा धन पुत्रों को बांट देते हैं और स्वयं बड़े कष्ट से जीवन बिताते हैं अग्निदाहीन चौर इवा हृतम धनम दृष्टा प्राहत भावितायपि जिन्हें हितैषी और मित्र समझा जाता था वे ही लोग जब अपने संबंधी के धन को आग लगने चोरी हो जाने अथवा राजा के द्वारा छिन जाने से नष्ट हुआ देखते हैं तब द्वेषवश उसकी हंसी उड़ाते हैं कृतघ् नाथिका पापा गुरुदाराभिना भक्षण निर्मर्यादापिश दैत गण कृतघ् नाथिक पापाचारी तथा गुरुपत्नी गांी हो गए हैं जो चीज़ नहीं खानी चाहिए वे भी खाते और धर्म की मर्यादा तोड़कर मनमाने आचरण करते हैं इसीलिए वे कांतिन हो गए हैं ते स्वे भादी नाचारान आचरसो विपर ना हम देवेंद्र वश् दान बेह स्वित मति देवेंद्र जब से इन दैत्यों ने ये धर्म के विपरीत आचरण अपनाए हैं तब से मैंने यह निश्चय कर लिया है कि अब इन दानवों के घर में नहीं रहूंगी तनम स्वयं अनुप्रात अभिनंद सची पते दयार्चिताम देवरोधाति देवता सची पते देवेश्वर इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ आई हूँ तुम मेरा अभिनंदन करो तुमसे पूजित होने पर मुझे अन्य देवता भी अपने सम्मुख स्थापित एवं सम्मानित करेंगे यम त्र मकांता मद्वेष्टा मदर्पणा सप्तैव्यो जयाष्टम्यो वास्मत जहाँ मैं रहूंगी वहाँ सात देवियाँ और निवास करेंगी उन सबके आगे आठवीं जया देवी भी रहेगी ये आठों देवियाँ मुझे बहुत प्रिय हैं मुझसे भी श्रेष्ठ हैं और मुझे आत्मसमर्पण कर चुकी हैं आशा श्रद्धा शांति विजिति विजती क्षमा अष्टमी वृत्ति पुरोगाक पाक सासन उन देवियों के नाम इस प्रकार है आशा श्रद्धा धृति शांति विजिति सन्नति क्षमा और आठवीं वृत्ति अर्थात जया ये आठवीं देवी उन सातों की अग्रगामिणी है ताम चाशुरा त्यक्ता युष्म ध धर्म निष्ठा अंतरात्मस वे देविया और मैं सबके सब उन असरों को त्याग कर तुम्हारे राज्य में आई हैं देवताओं की अंतरात्मा धर्म में निष्ठा रखने वाली है इसलिए अब हम लोग इन्ही के यहाँ निवास करेंगे वचना देवी प्रत्यर्थम च नारद नारदात्र देवर्षि वित्रहंता विंता चाचव विष्णुजी कहते हैं लक्ष्मी देवी के इस प्रकार कहने पर देवर्षि नारद तथा वित्रहंता इंद्र ने उनकी प्रसन्नता के लिए उनका अभिनंदन किया ततो उस समय देव मार्गो पर मनोरम गंध और सुखद स्पर्श युक्त तथा संपूर्ण इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले वायुदेव जो अग्नि देवता के मित्र हैं मंद गति से बहने लगे शुच हो व्य श्रीदशा प्राशिता लक्ष्मी सहित महर्षि भगवत दिदीक्ष उस परम पवित्र एवं मनोवांचित प्रदेश में राजलक्ष्मी सहित इंद्रदेव का दर्शन करान करने के प्रिये सभी देवता उपस्थित हो गए तथो दिव प्राप्य सहस्रलोचन श्रियोपन्न सुमहर्षिण रथेन हर स्वजुजाषभ सदा अभिसत्कृतो तत्पश्चात नेत्रधारी सुरश्रेष्ठ इंद्र लक्ष्मीदेवी तथा अपने सुहेद महर्षि नारद के साथ हरे रंग के घोड़ों से जुटे हुए रथ पर बैठकर स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती में आए और देवताओं से सत्कृत हो उनकी सभा में गए अथैंगत बद्रधर नारद श्री हस्तदेव्यामसा विचारयन थियंसा अम्बरधृष्ट पौरुष थि त्रागमनमी उस समय अमरों के पौरुष को प्रत्यक्ष देखने वाले देवर्षि नारद जी ने अन्य महर्षियों के साथ मिलकर बद्रधारी इंद्र और लक्ष्मी देवी के संकेत पर मन ही मन विचार करके वहाँ लक्ष्मी जी के सौभागमन की प्रशंसा की और उनका पदार्पण सम्पूर्ण लोगों के लिए मंगलकारी बताया तथोमृतम देव प्रभुस्वती पितामहश्या स्वयंभुव अनाहता दुंद तथा प्रसन्ना चतच का तदनंतर निर्मल एवं प्रकाशपूर्ण पूर्ण आकाशमंडल स्वयंभु ब्रह्मा जी के भवन में अमृत की वर्षा करने लगा देवताओं की दुंदुभिया बिना बजाय बज उठी तथा संपूर्ण दिथाएँ स्वच्छ एवं प्रकाशित दिखाई देने लगी यथर्तूश न धर्मम धर्म अर्गा कशन अनेक रूषणा चू सुगोच घोषा भू नौक जय लक्ष्मी जी के स्वर्ग में पधारने पर इंद्रदेव ऋतु के अनुसार संसार में लगे हुए खेती को सींचने के लिए समय पर वर्षा करने लगे कोई भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता था तथा अनेक समुद्रों से विभूषित हुई पृथ्वी उन समुद्रों की गर्जना के रूप में त्रिभुवन वासियों की विजय के लिए मानव सुंदर जय घोष करने लगी क्रियाभिरा मनुजा मनस्विन हो बभू शुभे पुण्यकृष्णाम पथे स्थित नाम मरा किन्दर अक्षराक्ष समृद्धमंत शुभनस्वीन हो भगवत उस समय मनस्वी मानव पुण्यवानों के मंगल में पद पर हो सत्कर्मों से परम सुंदर शोभा पाने लगे तथा देवता किन्नर यक्ष राक्षस और मनुष्य समृद्धशाली एवं उदार हो गए न जात काले कुतह कुमेदा काम दुखाच धैन बहु न दारुण वाघ विचार का उन दिनों अकाल मृत्यु की तो बात ही क्या है प्रचंड पवन के वेग पूर्वक हिलाने से भी किसी वृक्ष से असमय में फूल तक नहीं गिरता था फिर फल वहां से गिरेगा कहां से गिरेगा सभी दिन में दुग्ध आदि रस देती थी वे इच्छानुसार दुग्ध दिया करती थी किसी के मुख से कभी कोई कठोर वचन नहीं निकलता था इमाम इम सपर्या स सर्व कामतः श्रीअष्ट शक्र प्रमुखत पठंती ये विप्र सतः समागता तबिद काम से ते संपूर्ण कामनाओं को देने वाले इंद्र आदि देवताओं द्वारा की हुई लक्ष्मी जी की इस पूजा अर्चा के प्रसंग को जो लोग ब्राह्मणों की सभा में आकर पढ़ते हैं उनकी सारी कामनाएं संपन्न होती है और वे लक्ष्मी भी प्राप्त कर लेते हैं तया तो कुरूणाम वर यचोद भवाभवश्येह परम निदर्शनम तद्य सर्व परिक मैं परीक्षित अर्ति कुरुश्रेष्ठ तुमने जो अभ्युदय पराभव का लक्षण पूछा था वह सब मैंने आज यह उत्तम दृष्टांत देकर बता दिया तुम्हें स्वयं सोच विचार कर उसकी यथार्थता का निश्चय करना चाहिए महाभारते शांति परमड़ी धर्म परमड़ी श्रीवासव संवादो नाम अष्टाविशत्यधिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में लक्ष्मी और इंद्र का संवाद नामक दो अध्याय पूरा हुआ